महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड ट्वेंटी नाइन में आपका स्वागत है अभी तक हमने देखा कि किस तरह से युद्ध के छः दिन पूरे हो चुके हैं कौरव और पांडव दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं दोनों ही तरफ बहुत सारी सेना मारी जा चुकी है लेकिन मुख्य युद्ध अभी भी बचे हुए हैं महाभारत के सातवें दिन और भी भयानक युद्ध दोनों ही पांडव और कौरव अपने अपने व्यू बनाकर आपस में लड़ने लगे यहाँ पर भीष्म पितामह का प्रताप इतना जबरदस्त था कि पांडवों के लिए उनका सामना करना मुश्किल हो रहा था वे अकेले ही कई योद्धाओं को परास करते जा रहे थे लेकिन भीम हमेशा की तरह डटे रहे और साहस के साथ भीष्म का मुकाबला करते रहे उन्होंने भीष्म के सारथी को मार गिराया और ऐसा होते ही घोड़े रथ को लेकर जिसमें भीष्म भी बैठे थे युद्धभूमि से चले गए यहाँ पर दुर्योधन अपने भाइयों के साथ भीष्म की सहायता के लिए युद्धभूमि में आ गया लेकिन भीम ने कोई मौका नहीं गवाया और दुर्योधन के आठ भाइयों को युद्ध में मार डाला उनके मरते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गया और पांडव पक्ष में विजय की गर्जना गूंज उठी दुर्योधन यह सब देखकर बहुत दुखी हो गया उसे विदुर जी की पुरानी बातें याद आ गई जब उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि पांडवों से बैर मत लो वरना विनाश निश्चित है दुःख में डूबा दुर्योधन भीष्म के पास जाकर रोने लगा और बोला आपने कहा था और वही हुआ वहीं संजय के मुंह से यह सब सुनके धृतराष्ट्र भी व्याकुल हो गए और उन्होंने संजय से पूछा मेरे पुत्रों के मारे जाने पर भीष्म और द्रोणाचार्य ने क्या किया संजय ने याद दिलाया कि विदुर जी ने पहले ही समझाया था लेकिन किसी ने सुना नहीं अब कौरवों का विनाश शुरू हो चुका था कौरवों को लगा कि भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो सौ कौरवों को युद्ध के मैदान में ही मारेगा और ऐसा लगा कि आज ही भीम सबको मार डालेगा पांडवों की सारी सेना भी आ गई और उन्होंने भी भीष्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया इसी दौरान शकुनी ने पांडवों पर आक्रमण कर दिया लेकिन अर्जुन का पुत्र इरावन उसकी सेना के सामने डट गया आपको ध्यान हो तो इरावन की कहानी हमने पहले कवर की थी इरावन नाक कन्या से जन्मा था और वो बहुत ही बलशाली और पराक्रमी था इरावन ने अपनी सेना के साथ कई कौरव योद्धाओं को धूल चटा दी यह देखकर दुर्योधन गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने मायावी राक्षस अलम्बुश को वापस बुलाया आपको ध्यान हो आखिरी कहानी में अलमबुश लड़ाई छोड़कर भाग गया था लेकिन वो छठा दिन था और आज तो सातवां दिन है अलम्बुश एक मायावी राक्षस था और उसने अपनी माया से इरावन पर हमला कर दिया वो इरावन को लेकर आकाश में उड़ गया और अंतरिक्ष में तरह तरह के मायावी बाणों से इरावन पर हमला करता रहा लेकिन इरावन भी कम नहीं था उन्होंने भी माया से उसका सामना किया अंत में अलंबुश ने गरुड़ का रूप धारण कर लिया और इरावन के नागों को खा लिया और तलवार से इरावन का सिर काट दिया इरावन की मृत्यु से कौरवों में खुशी फैल गई लेकिन अर्जुन को अब तक यह खबर नहीं थी कि उनका बेटा वीरगति को प्राप्त हो चुका है यह युद्ध सिर्फ तलवार और बाण का नहीं बल्कि माया और वीरता का भी संग्राम था जब इरावन मारे गए तो भीम के पुत्र घटोत्क ने गुस्से में ऐसी जोरदार गर्जना की कि धरती तक डोल गई कौरव सेना यह देखकर घबरा गई और भागने लगी घटोत्कच ने अपनी राक्षसी सेना के साथ युद्ध में उतरते ही कौरवों पर हमला बोल दिया दुर्योधन ने जब अपनी सेना को भागते देखा तो वह आग बबूला हो गया और घटोत्कच पर हमला कर दिया उसके साथ में बंगाल का राजा और हाथियों की सेना भी थी घटोत्कच और दुर्योधन के बीच भयंकर टक्कर हुई और घटोत्कच ने दुर्योधन को ललकारते हुए कहा कि वो अपने माता पिता के अपमान का बदला लेगा घटोत्कच ने दुर्योधन के हाथियों पर हमला किया जिससे बंगाल का राजा नीचे गिर गया और हाथी मारे गए दुर्योधन ने भी राक्षसों पर बाणों की बरसात कर दी तभी घटोत्कच के गर्जन से डरकर कौरवों की मदद के लिए भीष्म और अन्य कई महारथी भी आ गए लेकिन घटोत्क भी कहाँ पीछे हटने वाले थे उन्होंने द्रोणाचार्य कृपाचार्य और सोमदत्त जैसे वीरों पर बहुत से बाण बरसाए कौरव सेना उनसे डरने लगी और पीछे हटने लगी यहीं पर युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि वो भी जाएं और घटोत्क की मदद करें यह सुनकर भीम और अन्य पांडव योद्धा भी तुरंत युद्ध में उतर गए दुर्योधन ने देखा कि जब भीम लड़ने आए हैं तो उन्होंने तुरंत भीम पर वार करके उनका धनुष काट दिया और भीम को घायल कर दिया अपने पिता को घायल देखकर घटोत्को और भी गुस्सा आया और वह दुर्योधन पर टूट पड़े द्रोणाचार्य ने मौका संभाला और उन्होंने सभी कौरव योद्धाओं से कहा कि वो दुर्योधन की रक्षा करें फिर कौरवों ने मिलकर भीम और घटोचक पर बाणों की वर्षा कर दी लेकिन अब भीम को भी होश आ गया था और वो भी कहाँ पीछे रहने वाले थे उन्होंने भी बदले में बहुत सारे कौरव योद्धाओं को मार डाला वहीं पीछे से अश्वत्थामा आए और उन्होंने भीम के एक परम मित्र नील पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया इस बात पर घटोचकर को और भी गुस्सा आया और उन्होंने अश्वत्थामा पर धावा बोल दिया और ऐसी माया फैलाई कि पूरा युद्ध क्षेत्र ही भ्रमित हो गया कौरव सेना मायावी युद्ध से घबराकर इधर उधर भागने लगी भीष्म और अन्य बड़े योद्धा उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे लेकिन युद्ध का माहौल पूरी तरह से बदल गया था वहीं दुर्योधन हार भीष्म के पास पहुंचे और बोले मैं घटोत् से हार गया मुझे कुछ मदद करो भीष्म ने उन्हें समझाया कि राजा को राजधर्म के हिसाब से युद्ध लड़ना चाहिए इसीलिए दुर्योधन को जाकर युधिष्ठिर या उनके भाइयों से लड़ना चाहिए न कि घटोत्कच या अन्य किसी से और युधिष्ठिर या उसके भाइयों से युद्ध लड़े। फिर भीष्म ने राजा भगदत्त से कहा कि वो जाएं और घटोत्कच का सामना करें भगदत्त अपने विशाल हाथी पर सवार होकर पांडुओं से लड़ने निकले उन्होंने भीम और पांडुओं पर बाणों की बारिश कर दी घटोत्क ने क्रोध में आकर त्रिशूल चलाया लेकिन भगदत्त ने उन्हें काट दिया घटोत्क ने तब अपनी शक्ति दिखाते हुए भगदत्त की एक और घातक शक्ति को पकड़कर नष्ट कर दिया यह देखकर देवता और मुनि जो भी लड़ाइयाँ देख रहे थे सभी हैरान रह गए वहीं दूसरी तरफ अर्जुन को अपने पुत्र इरावन के मारे जाने का समाचार मिला और वो यह सुनकर बहुत ही दुखी हो गए उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि यह युद्ध केवल धन और लालच के लिए हो रहा है जिसमें अपने ही रिश्तेदार मारे जा रहे हैं अर्जुन ने फिर कहा कि लेकिन अगर मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा तो ये सभी मुझे कायर समझेंगे इसलिए आप अपने घोड़े जल्दी ही कौरव सेना की ओर बढ़ाएं अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने अपने रथ के घोड़ों को तेजी से कौरवों की ओर बढ़ाया और युद्ध का माहौल और भी गर्मा गया इसी तरह से पूरे दिन युद्ध चढ़ता रहा रात हुई तो सारे युद्ध थक गए और अपने अपने शिविरों में चले गए दुर्योधन अपने भाइयों और सलाहकारों के बीच बैठकर यह सोचने लगा कि पांडवों को कैसे हराया जाए उसे चिंता थी कि भीष्म द्रोणाचार्य और अन्य युद्ध अभी पांडवों को रोक नहीं पा रहे हैं तभी कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि अगर भीष्म युद्ध से हट जाएँ तो खुद पांडवों को हराकर विजय दिला सकता है दुर्योधन ने सुनते ही भीष्म के पास जाकर उनसे कहा कि वे पूरी ताकत से पांडवों और उनके साथियों का नाश करें और अपने वचन को सच साबित करें इस बात पर भीष्म पिता में काफ़ी दुखी हुए उन्होंने दुर्योधन को समझाया कि वे पूरी ताकत से ही लड़ रहे हैं लेकिन अर्जुन और श्री कृष्ण की जोड़ी को हराना आसान नहीं है उन्होंने कहा कि अकेला अर्जुन ही किसी भी युद्ध की दिशा पलट सकता है लेकिन भीष्म ने दुर्योधन से वादा किया कि वह पांडवों के खिलाफ पूरा प्रयास करेंगे अगले दिन दुर्योधन ने अपनी सेना को तैयार किया और आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर भीष्म की रक्षा होनी चाहिए भीष्म ने खुद रचना तैयार की और योद्धाओं को मोर्चे पर तैनात कर दिया दूसरी तरफ युद्धिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव ने भी अपनी सेना को तैयार किया और दोनों पक्ष युद्ध के मैदान में उतर गए भीष्म को अनेक रथों से घिरा देखकर अर्जुन ने धृष्ट से कहा कि आज भीष्म के सामने शुखंडी को तुम रखो उसकी रक्षा मैं करूँगा अभिमन्यु ने सबसे पहले कौरव सेना पर हमला कर दिया उसकी बहादुरी देखकर कई राजा दंग रह गए दुश्मन सेना में हलचल मच गई और बहुत से महारथी पीछे हट गए दुर्योधन यह सब कुछ देख रहा था उसने तुरंत राक्षस अलमबुश को बुलाया और कहा अभिमन्यु को रोको यह हमारी सेना को बिखेर रहा है अलमबुश ने भीषण गर्जना की और अभिमन्यु पर हमला कर दिया पांडवों की सेना में कुछ देर के लिए खलबली मच गई लेकिन अभिमन्यु पीछे नहीं हटा वो अकेला ही राक्षस का मुकाबला करता रहा वहीं पूरी सेना अभिमन्यु से लड़ने के लिए आ गई यह देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अभिमन्यु खतरे में है उनकी मदद करनी चाहिए अर्जुन तुरंत अपने रथ से अभिमन्यु के पास पहुंच गए और वहां पर भीष्म से भिड़ गए वहां पर दोनों ने एक दूसरे पर अग्नि अग्निबाण वायु बाण और अन्य कई शक्तिशाली अस्त्र चलाए अर्जुन बार बार भीष्म के रथ को नष्ट कर रहे थे उनके धनुष काट रहे थे लेकिन भीष्म हर बार एक नया धनुष उठाकर युद्ध जारी रख रहे थे भीष्म भी बार बार पांडव सेना पर बाणों की वर्षा करते और अर्जुन और भीम मिलकर कौरव सेना पर धावा बोलते वहीं दुशासन घबराकर दुर्योधन के पास गया और बोला भैया अर्जुन और भीम सेना को तहस नहस कर रहे हैं स्थिति हाथ से निकल रही है दुर्योधन ने कहा हमें भीष्म से कहना होगा कि वो कौरवों की रक्षा करें यह सुनकर भीष्म पूरी ताकत से फिर से मैदान में उतर गए और उन्होंने अकेले ही पांडव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया जब भीष्म ने ये देखा तो उन्होंने अर्जुन की तरफ अपना मुंह कर लिया और बाणों की वर्षा करके अर्जुन के रथ सारथी और घोड़ों के सहित ही ढक दिया उन्होंने इतनी जोर से बाणों की वर्षा की कि दिखना बिल्कुल ही बंद हो गया लेकिन श्री कृष्ण जो कि अर्जुन के सारथी थे इससे बिल्कुल भी नहीं घबराए बल्कि वो भीष्म की ओर जाने लगे अर्जुन ने अपना दिव्य धनुष उठाया और अपने पहने बाणों से भीष्म जी का धनुष काट दिया भीष्म ने तुरंत ही दूसरा धनुष उठाया और अर्जुन ने क्रोध में उसे भी काट दिया अर्जुन की इस फुर्ती का भीष्म भी बड़ाई करने लगे और कहने लगे कि वाह अर्जुन शाबाश कुंती के वीर शाबाश लेकिन उन्होंने भी कहाँ रुकना था उन्होंने और धनुष उठाए और अर्जुन पर और बाण चला दिए यहाँ पर अर्जुन थोड़ा ढीले पड़ गए और भीष्म ने युधिष्ठिर की सेना के अन्य कई वीरों का सहार कर दिया यह देखकर कृष्ण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो घोड़ों को छोड़कर कूद गए और पैदल ही घोड़ों को मारने का चाबुक लेकर भीष्म की तरफ दौड़े यहाँ पर जब श्री कृष्ण भीष्म की तरफ गए तो सभी योद्धा रुक गए और उन्होंने कहा कि आज तो भीष्म की मृत्यु हो जब श्री कृष्ण भीष्म के पास पहुँचे तो भीष्म ने उन्हें कहा कि आइए देवता आपको नमस्कार है आज संग्राम में आप मेरा वध कीजिए आपके हाथों से मर जाने से मेरा हर तरह से कल्याण ही होगा लेकिन पीछे से अर्जुन आए और उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी बाहों में भर लिया और कहा कि आप पहले भी कह चुके हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा उसे झुटलाइए नहीं अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको झूठा कहेंगे यह सारा भार आप मेरे पर ही रहने दीजिए मैं ही पितामह भीष्म का वध करूँगा अर्जुन की यह बात सुनकर श्रीकृष्ण कुछ भी ना कहकर क्रोध में भरे हुए फिर से रथ पे बैठ गए भीष्म वापस से इन दोनों पर बाणों की वर्षा करने लगे अब जिस तरीके से पहले कौरवों की सेना पीछे भाग रही थी भीष्म के बाणों से डरकर पांडवों की सेना पीछे भागने लगी लगभग दोपहर के सामान भीष्मऐसे लग रहे थे जैसे वो खुद ही सूते हों और उनकी तरफ कोई देख भी नहीं सकता हो पूरा दिन ऐसे ही चला और जब भगवान सूर्यास्त होने लगे तो दिन भर के युद्ध से थकी हुई सेनाओं का युद्ध करने से मन भर गया और वो वापस अपने खेमे में चले गए युद्ध के बाद पांडवों ने अपने शिविर में एक बैठक की सभी के चेहरे पर बहुत चिंता थी युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भीष्म पितामह को कैसे हराया जाए वो हमारी सेना का लगातार संहार कर रहे हैं कभी कभी तो हमें लगता है कि युद्ध छोड़ के वन में चले जाना चाहिए यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले युधिष्ठिर तुम्हारे भाई वीर हैं अर्जुन और भीम तो वायु और अग्नि के समान तेजस्वी हैं नकुल और सहदेव भी पराक्रमी हैं तुम चिंता मत करो हम भीष्म का सामना जरूर करेंगे यदि अर्जुन चाहे तो वह अकेले भी भीष्म को परास कर सकता है युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और कहा पर श्री कृष्ण भीष्म हमारे बड़े हैं उन्होंने ही हमें बचपन में पाला है मैं उनसे स्वयं जाके पूछना चाहता हूँ कि उन्हें कैसे परास किया जाए शायद वो ही हमें रास्ता दिखाएं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की बात मान ली और पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास गए भीष्म ने पांडवों का स्नेह से स्वागत किया और पूछा कि बताइए मेरे लिए क्या सेवा है युधिष्ठिर ने हार जोड़कर उन्हें कहा कि इस युद्ध में प्रजा का भारी संहार हो रहा है कृपया बताइए कि इसे कैसे रोका जा सकता है भीष्म ने गहरी सांस ली और बोले जब तक मैं जीवित हूँ पांडवों की विजय असंभव है लेकिन मैं उपाय बताता हूँ अर्जुन यदि शिखंडी को आगे कर कर मुझ पर बाण चलाएं तो मैं उन पर प्रहार नहीं करूंगा। यही एक रास्ता है यह सुनकर अर्जुन का मन विचलित हो गया उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा कि मैं अपने दादा पर बाण कैसे चला सकता हूँ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को समझाया यह धर्म और कर्तव्य का युद्ध है तुम्हें तो अपना संकोच त्यागना होगा अंत में अर्जुन ने श्रीकृष्ण की बात मान ली और शिखंडी को आगे कर कर भीष्म से युद्ध करने का निश्चय कर लिया अगला दिन जो कि युद्ध का दसवां दिन है वो जब शुरू हुआ तो सूरज निकलते ही शंख और नगाड़े बजने लगे और दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गई पांडवों ने शिखंडी को सबसे आगे कर दिया और अर्जुन और भीम उसके रथ की रक्षा करने लगे दूसरी ओर भीष्म पितामह कौरव सेना के आगे थे और उनके चारों ओर दुर्योधन के भाई उनकी रक्षा कर रहे थे पांडुवों ने शिखंडी को भीष्म के सामने खड़ा कर दिया और शिखंडी ने भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी शिखंडी ने भीष्म की छाती पर तीन तीर चलाए जब ये तीर भीष्म को लगे तो उन्होंने कहा कि शिखंडी तेरे को जितने भी मेरे को तीर मारने हैं मार ले मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा क्योंकि तेरा जन्म शिखंडनी के नाम से ही हुआ है और मैं लड़कियों पर हथियार नहीं उठाता इस बात पर शिखंडी ने पांच और तीर चलाकर भीष्म को मार दिया और भीष्म को बोले कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो तुम बाणों का प्रहार मुझ पर करो या ना करो पर मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूँगा अर्जुन ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि शिखंडी तुम भीष्म पितामह पर वार करते रहो मैं तुम्हारा साथ दूंगा यहाँ पर शिखंडी भीष्म के ऊपर लगातार बाणों की वर्षा करते रहे लेकिन भीष्म भी आज रुकने वाले नहीं थे उनका तेज स्वयं भगवान सूर्य से भी तेज था उन्होंने उस दिन दस हज़ार हाथी दस घोड़े और पूरे दो लाख पैदल सैनिकों का विनाश कर दिया वहीं दूसरी तरफ अर्जुन प्लान के मुताबिक शिखंडी के पीछे छुपकर भीष्म पर दिव्यास्त्र चला रहे थे जब ये सेना ने देखा तो उन्होंने दुशासन को अर्जुन के आगे कर दिया दुशासन बहुत ही वीरता से लड़े लेकिन अर्जुन ने उन्हें भी पछाड़ दिया अर्जुन ने कृपाचार्य विकर्ण और शल्य जैसे अन्य कई महारथियों को हरा दिया दोपहर तो होते होते कौरवसेना में भगदड़ मच गई और वो मैदान छोड़कर भागने लगे अर्जुन शिखंडी और बाकी पांडव योद्धाओं ने चारों तरफ से भीष्म को घेर लिया और वो बाणों से वार करने लगे कौरव सेना तो वैसे ही पीछे भाग चुकी थी अब भीष्म युद्ध के मैदान में अकेले पड़ गए लेकिन फिर भी वो महायुद्धा थे और उन्होंने सभी का बहुत अच्छे से सामना किया उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया और उन पर तरह तरह के दिव्यास्त्र और बाण चलाए गए भीष्म के आगे क्योंकि शिखंडी थे तो भीष्म ने उनकी ओर देखा भी नहीं वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण अर्जुन को लगातार संकेत दे रहे थे कि भीष्म को अब रोकना आवश्यक है अर्जुन के बाण एक के बाद एक भीष्म के शरीर में प्रवेश करते गए अर्जुन ने अपनी संपूर्ण कला और दिव्यता के साथ ये बाण चलाए थे और ये साधारण बाण नहीं थे ये वही अस्त्र थे जिन्हें देवताओं ने स्वयं अर्जुन को दिया था भीष्म ने मन ही मन सोचा कि अगर भगवान श्री कृष्ण रक्षा नहीं कर रहे होते तो मैं एक ही धनुष से सारे पांडवों का वध कर सकता था इस समय मेरे सामने पांडवों के साथ युद्ध ना करने के दो कारण हैं एक तो वो पांडु की संतान हैं तो मैं उनका वध नहीं कर सकता और दूसरा मेरे सामने शिखंडी आ गया है जो पहले स्त्री था एक समय मेरे पिता ने माता सत्यवती से विवाह किया था और उस समय उन्हें संतुष्ट होकर मुझे दो वर दिए थे कि जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी मरोगे और युद्ध में तुम्हें कोई भी मार नहीं सकेगा जब ऐसी बात है तो मैं इस समय अपनी मृत्यु क्यों ना स्वीकार कर लूँ क्योंकि अब उसका भी अवसर आ ही गया है भीष्म के इस निश्चय को आकाश में स्थित ऋषिगण और सारे देवता जान गए उन्होंने भीष्म को संबोधित करके कहा कि तुमने जो विचार किया है वो हम लोगों को भी बहुत प्रिय है अब वही करो और युद्ध की ओर से अपना ध्यान हटा लो उनकी बात पूरी होते ही बहुत ही शीतल सुगंधित वायु चलने लगी जल की फुहारें पड़ने लगी और भीष्म जी पर फूलों की वर्षा होने लगी ऋषियों की ये बात और किसी को सुनाई नहीं पड़ी केवल भीष्म जी ही से सुन सके वहीं दूसरी तरफ अर्जुन ने तीक्ष बाणों की वर्षा जारी रखी लेकिन भीष्म ने अर्जुन पर हाथ नहीं उठाया शिखंडी ने भी क्रोधित होकर भीष्म की छाती में नौ बार मार दिए फिर अर्जुन ने मुस्करा भीष्म के ऊपर पच्चीस बाण मारे और फिर सौ बाण मारकर उनके पूरे अंग और सारे नाजुक स्थलों को बींद दिया दूसरे सभी राजा भी भीष्म पर हजारों बाणों का प्रहार करने लगे यहाँ पर भीष्म के शरीर में ऐसा कोई भी स्थान नहीं बचा था जहां बाण न लगे हों उनका कवच टूट गया और अंगों से रक्त की धाराएं बहने लगी यह वही क्षण था जब काल भी रुकाशा प्रतीत हो रहा था फिर भीष्म इस बाणों की सैयाह पर ही लेट गए उन्होंने सैयाह पर लेटे हुए ही अर्जुन से कहा कि तूने धर्म का पालन किया है मैंने अपनी इच्छा से इस समय को स्वीकार किया है यही मेरे जीवन की अंतिम परीक्षा है श्री कृष्ण अर्जुन और समस्त पांडवों ने भीष्म के चरणों में सिर झुका दिया लेकिन अभी भी भीष्म मरे नहीं थे इस बात पर गंगा ने हिमालय से हंसों के रूप में महर्षियों को भेजा जब हंस आए तो भीष्म ने कहा कि अभी सूरज दक्षिण में है यह मरने के लिए अच्छा समय नहीं है तो मैं जब तक सूरज उत्तर में नहीं आता मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा इस बात पर हंसों ने भीष्म के चरण छुए और वो चले गए युद्धभूमि में सभी योद्धा कौरव और पांडव दोनों भीष्म के इस त्याग और वीरता को देखकर भाव विवोर हो गए यह वध केवल एक योद्धा का अंत नहीं था यह धर्म नीति और आदर्श का अध्याय बंद होने जैसा था आपको याद हो तो पूरी महाभारत शुरू ही इसलिए हुई है क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी शादी नहीं करेंगे और कभी बच्चे नहीं करेंगे और अब भीष्म खुद युद्ध की साँझ पर शय्या पर लेटे हुए थे युद्ध कुछ समय के लिए थम गया और पांडव और कौरव दोनों पक्षों के राजा भीष्म पितामह के पास गए और उन्हें प्रणाम किया भीष्म जो अभी भी बाणों की शय्या पर ही थे उन्होंने सभी का स्वागत किया और कहा क्योंकि उनका सिर नीचे है इसीलिए कोई वीर उन्हें एक तकिया ला दे दे राजा बहुत से नरम तकिए लेके आए लेकिन भीष्म ने मुस्कुरा कहा यह वीरों के योग्य नहीं है फिर उन्होंने अर्जुन से कहा कि वे उनके लिए युद्ध के अनुरूप एक तकिया लेकर आए अर्जुन ने तुरंत अपने गांडीव से बाण चलाए और बाणों का तकिया बनाकर भीष्म के सिर को सहारा दिया भीष्म ने प्रसन्न होकर अर्जुन को कहा कि यही असली तकिया है भीष्म ने सभी को बता दिया कि जब तक सूर्य उत्तर दिशा में नहीं आएंगे वो इसी स्थिति में रहेंगे उन्होंने दुर्योधन से कहा कि अब चिकित्सकों को भी भेज दें क्योंकि उन्हें किसी उपचार की जरूरत नहीं है सभी राजा उनके धर्म निष्ठा और साहस को देखकर स्तब्ध रह गए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज भीष्म जैसे महान योद्धा पराजित हुए हैं इसके बाद भीष्म ने जल की इच्छा की यहाँ पर जो राजा वगैरह इकट्ठे थे वो तुरंत भागकर बहुत ही अच्छा जल और खाना लेके आए लेकिन भीष्म ने कहा यह भोग की वस्तुएं मेरे लिए किसी काम की नहीं है अर्जुन तुम ही मेरे लिए जल इस बात पर अर्जुन ने एक दिव्य बाण चलाया जो धरती में जा घुसा और वहां से बहुत ही शीतल जल आया जो सीधे भीष्म के मुंह में चला गया इस बात पर सबके सामने भीष्म ने तृप्त होकर अर्जुन की प्रशंसा की कि तुमसे ऐसा पराक्रम होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है तुम बहुत पुराने ऋषि नर हो और तुम भगवान नारायण की सहायता से बड़े बड़े काम करोगे तुमसे तो इंद्र और अन्य देवता भी नहीं जीत सकते दुर्योधन ने बहुत गलत किया जो किसी की नहीं सुनी उसकी बुद्धि विपरीत हो गई है इसको अपने कर्मों का फल मिलेगा और भीम के बल से अपमानित होकर यह मारा जाएगा और सदा के लिए रणभूमि में सोया रहेगा भीष्म की बात सुनकर दुर्योधन का मन बहुत दुखी हो गया भीष्म ने दुर्योधन को फिर से समझाया कि पांडवों से संधि कर लो और युद्ध समाप्त कर दो आधा राज्य इन्हें दे दो और सभी राजाओं के साथ प्रेम पूर्वक रहो लेकिन दुर्योधन कहाँ सुनने वाला था खैर सभी राजा अपने अपने शिविर में चले गए इसी समय कर्ण भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनकर थोड़ा सा भयभीत होकर उनके पास आया उन्हें शैया पर देखकर कर्ण की आंखों में भी आंसू आ गए उन्होंने कहा कि जिसे आप सदा द्वेश भरी दृष्टि से देखते थे मैं वही राधा का पुत्र कर्ण आपकी सेवा में उपस्थित हूं। यह सुनकर भीष्म ने पलक खोलकर धीरे से कर्ण की तरफ देखा उन्होंने कर्ण को बोला कि वो कुंती के पुत्र हैं और उन्हें पांडवों के साथ मिल जाना चाहिए उन्होंने कर्ण की बहुत सी तारीफें भी की और कहा कि वो मानवों में श्रेष्ठ हैं और श्री कृष्ण और अर्जुन के समान ही बलवान हैं यह सब सुनके कर्ण ने कहा कि वो जानते हैं कि वो कुंती के पुत्र हैं लेकिन वो आज तक दुर्योधन का ऐश्वर्य भोगते रहे हैं और अब उसे हराम करने का साहस उनमें नहीं है कर्ण ने भीष्म को कहा कि आपको भी तो जब दुर्योधन पैदा हुए थे तो पृथ्वी के नाश की सूचना देने वाले आप शिकुन पता लगे थे मैं भी पांडवों और भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव जानता हूँ ये मनुष्यों के लिए अजय हैं लेकिन फिर भी मेरे मन में विश्वास है कि मैं पांडवों को जीत लूँगा वैसे भी अब हमारे बीच में लड़ाई बहुत बढ़ गई है अब इसका छूटना बहुत मुश्किल है इसीलिए मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करूँगा और प्रसन्नतापूर्वक अर्जुन से युद्ध करूँगा यहाँ पर मैं आपके पास आया हूँ युद्ध की आज्ञा करने के लिए अगर मैंने आपको कुछ कटु वचन कहा हो या प्रतिकूल आचरण किया हो तो आप उसे क्षमा करें भीष्म ने कहा कि कर्ण मैंने शांति के लिए बहुत प्रयत्न किए लेकिन मैं इसमें सफल ना हो सका तुम स्वर्ग की कामना से ही युद्ध करो और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो आज के लिए इतना ही यहाँ पर भीष्म पर्व समाप्त होता है अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कौरवों के नए सेनापति और युद्ध में आगे क्या हुआ सुनने के लिए धन्यवाद